श्रीमद्भगवद्गी शंकर अध्याय अठारा ततो ज्ञान लक्षणया उसके बाद उस ज्ञान लक्षण का भक्त्या भक्त ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा तत्व विशते भक्त्या माम अभिजानाति यावान अहम उपाधि विस्तरभेदो यधस्तर्वोपाधिभेद उत्तम पुष आकाशकल तम मद्वैत चैत्रेन्चतन्यसम अजम अजर अमरम तत्वतः अभिजानाति। भक्ति से मैं जितना हूँ और जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है अभिप्राय यह है कि मैं जितना हूँ यानी उपाधिकृत विस्तार भेद से जितना हूँ और जो हूँ यानि वास्तव में समस्त उपाधि भेद से रहित उत्तम पुरुष और आकाश की तरह व्याप्त जो मैं हूँ उस अद्वैत अजर अमर अभय और निधन रहित मुझको तत्व से जान लेता है ततो तम एवं तत्व विशते माम मे फिर मुझे इस तरह तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है न अत्र न्ञान प्रवेश क्रिय भिन्नेवक्षते ज्ञावा विशते तदनंतर कि फलांतराज्ञान चापि चापी इति विद्धि उक्तवात् ज्ञावा विशते तदनंतरम इस कथन से ज्ञान और उसके अनंतर प्रवेश किया यह दोनों भिन्न भिन्न विवक्षित नहीं है तो क्या है फलांतर के अभाव का ज्ञान मात्र ही विवक्षित है क्योंकि क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही समझ ऐसे कहा गया है ननु विरुद्धम इदम उक्त ज्ञान से या परा निष्ठा तैयात कथम विरुद्ध्यस्म उत्पद्य अभिजानाति। तुय इति न ज्ञान निष्ठा ज्ञानवृत्तिलक्षण अपेक्षत ज्ञानन न अभिजानाति। ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञान निष्ठया अभिजानाती पूर्व पक्ष यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञान की जो परानिष्ठा है उससे मुझे जानता है यदि कहो कि विरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं तब ज्ञाता को जिस विषय का ज्ञान होता है वह उसी समय उस विषय को जान लेता है ज्ञान की बारंबार आवृत्ति करना रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं करता इसलिए वह ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान से नहीं जानता रूप ज्ञान निष्ठा से जानता है यह कहना विरुद्ध है न ए दोषो ज्ञानस्य से स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीन आत्मानुभव यदत्माुभ निश्चयावसान निष्ठा शब्दालापात उत्तरपक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाक के हेतुओं से युक्त एवं विरोध रहित ज्ञान का जो अपने स्वरूपानुभव में निश्चय रूप से परिवसान स्थित हो जाना है उसी को निष्ठा शब्द से कहा गया है शास्त्राचार्योपदेशन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम सहकारि काणम सह कार्य कारणम, बुद्धि अपेक्षा, कारक भेद बुद्धि, निबंधन, सर्व कर्म विशुद्ध्या अमादेक्षत क्षेत्र परमात्मक ज्ञान से कर्दीकारकदबुद्धिबंधनसर्वकर्मसहित परा ज्ञान निष्ठा इति है अभिप्राय यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक के हेतु जो विशुद्ध बुद्धि आदि और आदि सहकारी कारण है उनकी सहायता से शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ जो मैं करता हूँ मेरा यह कर्म है इत्यादि कारक भेद बुद्धि जनित समस्त कर्मों के संन्यासित क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का ज्ञान है उसका जो अपने स्वरूप के अनुभव में निश्चय रूप से स्थित रहना है उसे परा ज्ञाननिष्ठा कहते हैं साय ज्ञाननिष्ठा आर्तादीभक्तिपेक्षाया परा चतुर्थी भक्ति इति तया पर भक्तिया भगवान तत्व अभी जातिरम ईश्वरक्षेत्रेदबुद्धि अशेषतो निवर्तते। अतो ज्ञाननिष्ठा लक्षण या भक्तिया नाम इति वचनम न विरुद्यते वही यह ज्ञान निष्ठा आर्त आदि तीन भक्तियों की अपेक्षा से चतुर्थ पराभक्ति कही गई है उस ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति से भगवान को तत्व से जानता है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञ विषयक भेदबुद्धि पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है इसलिए ज्ञान निष्ठारूप भक्ति से मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता अत्रच निवृत्ति विधायी वेदांते वेदांत पुराण स्मृति लक्षणम अर्थविद भवती ऐसा मान लेने से वेदांत इतिहास पुराण और स्मृति रूप समस्त निवृत्ति विधायक शास्त्र समर्थक हो जाते हैं अर्थ उन सभी का अभिप्राय सिद्ध हो जाता है विदित्वा विदिवथ्यायाथ भिक्षाचर्य तरसमेशा तपसातु न्यास एवात्यरेचत एवाचत संसकर्माण न्यासो वेदकमु च परित्यज त्यज धर्म अधर्ममच इत्यादि यह च दर्शिता वाक्यानि आत्मा को जानकर तीनों तरह की ऐसाओं से विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं पुरुषार्थ का अंतरंग साधन होने के कारण सन्यास हो इन सब तपों में अधिक कहा गया है अकेला सन्यास ही उन सबको लंघन कर जाता है कर्मों के त्याग का नाम सन्यास है वेदों को तथा इस लोक और परलोक को परित्याग करके धर्म अधर्म को छोड़ इत्यादि शास्त्र वाक्य है तथा यहाँ भी सन्यास परक बहुत से वचन दिखाए गए हैं नेश वाक्यानाम आनर्थक्यम युक्तम न च अर्थवादत्व उन सब वचनों को व्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवाद रूप मानना भी ठीक नहीं क्योंकि वे अपने प्रकरण में स्थित हैं प्रत्यत्मा विक्रियस्वरूप निष्ठवात् च मोक्ष नहि न ही पूर्वसमुद्रम जिग्मीषो प्रातिलोभ्यन सम्यक समुद्र जिग्मिषुणा सामन मार्गत्म संभवती इसके स्वय अंतरात्मा के अविक्रिय स्वरूप में निश्चय रूप से स्थित हो जाना भी मोक्ष है इसलिए भी पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है क्योंकि पूर्व समुद्र पर जाने की इच्छा वाले का उसके प्रतिकूल पश्चिम समुद्र पर जाने की इच्छा वाले के साथ समान मार्ग नहीं हो सकता प्रत्यगात्म विषय प्रत्यय संतान करना भी न ज्ञान निष्ठा सा प्रत्यक्ष समुद्र गमनवत्त कर्मणा सहभावित्य विरुद्धते अंतरात्म विषयक प्रतीति का निरंतरता रखने के आग्रह का नाम ज्ञान निष्ठा है उसका कर्मों के साथ रहना पूर्व की ओर जाने की इच्छा वाले के लिए पश्चिम समुद्र की ओर जाने की मार्ग की भांति विरुद्ध है पर्वत सरसपयो इव अंतर्वाण विरोध प्रमाणविद्याश्चिता तस्मा एव ज्ञाननिष्ठा कार्य कार्यादम प्रमाणवेदताओं ने उनका पर्वत और राय के समान भेद निश्चित किया है सूतरांग यह सिद्ध हुआ कि पूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिए